<गरत् Elliot> तो मैं देता शिका ये अच्छा नहीं लगता है ये पूर्व पक्षी का है एवं ऐसा होने पर भी ओदन शब्द से ऐसी लक्षित थे ओदन शब्द ऐसी विनाशत्व लक्षणा से क्यों लेते हैं लक्ष्य अर्थ है लक्षण याद आयते लक्ष्य का क्या अर्थ है ओदन शब्द से विनाश लक्षणा ऐसी क्यों ज्ञात होता है लक्षणा से क्या ज्ञात होता है इसका अर्थ विनाश्यत्व से पदार्थ क्यों तो सब पिंगल का अर्थ क्या होता है पिंगल थोड़ा पीले वस्तु को पिंगल कहते हैं अग्नि का जो रंग होता है ना हाँ थोड़ा पीला हा, थोड़ा पीला उसको पिंगल कैसे पिंगल ठीक है अब पूर्व पक्षी संका करता है कि ओदन शब्द से विनाशत्व अर्थ लक्षणा से कैसे ज्ञात होता है और वो युक्ति देता है कि गौणत्व को भी शब्द के साधारण गुण को न छोड़कर आ साधारण गुण से ही निर्वाय करना चाहिए गौणत्व का भी गौणत्व का भी असाधारण गुण से ही निर्वाय करना चाहिए ध्यान रखना गौणत्व का भी असाधारण गुण से ही निर्वाय करना चाहिए गौणत्व को भी शब्द के साधारण गुण को न छोड़कर अब आएगा क्या अर्थ है छोड़ कर छोड़कर ठीक है गौड़त्व को भी शब्द के साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाह करना चाहिए किसका निर्वाह गौणत्व का मतलब hmm. साधारण गुण को छोड़ दो असाधारण गुण से निर्वाह करो जैसे देखना एक वाक्य अग्नि ही माणव का तो यहाँ माणवक की, किस की माणवक करते बालक किसी बालक को अग्नि कहा जाता है क्यों hmm. क्यों तो अग्नि जैसा उसका अच्छा वर्ण है अग्नि जैसा उसका वर्ण होने से उसको क्या कह दिया माणवक तो अग्निमाणवका का क्या अर्थ हो जाएगा कि सिंगल माणवक क्या अर्थ होगा सिंगल वर्ण वाला माणवक सिंगल वर्ण वाला तो यहाँ बताइए अग्नि शब्द का मुख्य अर्थ लेते हैं या गौण अर्थ लेते हैं माणवक जब अग्नि दहाती अग्निना पचती अग्निना पचती अग्नि दहाती इत्यादि वाक्यों में अग्नि शब्द का मुख्य अर्थ लेते हैं और जब किसी माणवक को अग्नि कहा जाता है तो गौण अर्थ लेते हैं ठीक है तो अब देखो जब गौण अर्थ लेते हैं ना तो पिंगलत तो अग्नि का भी गुण है और उस माणवक का भी गुण है गुण मतलब वर्न है वर्न। पिंगलत तो अग्नि का भी धर्म है और माणवक का भी धर्म है तो गौण अर्थ लेने पर भी क्या है कि असाधारण गुण से ही निर्वाय किया गया है असाधारण गुण से ही निर्वाय किया गया साधारण गुण दोनों का क्या है द्रव्य तो माणवक भी द्रव्य है और अग्नि भी द्रव्य है तो साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही तो निर्वाह किया गया है मतलब समझो अग्नि अग्निमाणवका कहने से पिंगल वर्ण वाला माणवक यही अर्थ ज्ञात होता है द्रव्य माणवक ये अर्थ ज्ञात होता है क्या तो असाधारण गुण से ही निर्वाय किया गया साधारण गुण को छोड़ा गया है ना यही बता रहे हैं लगाइए ना ही ही करते क्योंकि अग्निमाणवका यहाँ पर अग्निशब्द से पंगल आदि के समान पिंगल भावा पिंगल करते पिंगलत्व या पिंगल वर्ण अग्निमाणवका यहाँ पर अग्निशब्द से पिंगलत्व आदि के समान आदि से क्या लेना है कि तू तेजस्टा दिज्ञे। आ, दिज्ञे। हाँ तेजस्वी का अग्नि यहाँ पर अग्नि शब्द से पिंगलतवादी के समान द्रव्यत्व तो उपस्थिति न की द्रव्यत्वादी तो का बोध नहीं होता है द्रव्यवादी का तो से ऐसी गुणास्तु तो, कुछ कर लेंगे द्रव्यवादी का बोध नहीं होता है किस शब्द से अग्नि शब्द से अग्नि शब्द से किसका बोध होता है बोलोल पिंगल का मतलब पिंगलत्व का बोध होता है तो पिंगल तो उसका असाधारण गुण है या साधारण गुण है पसाल। पसाल। तो साधारण गुण जो द्रव्यत्व है उसको छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाह किया गया है बताएस में तो कहते हैं इसी प्रकार से कि ओदन शब्द का यदि मुख्यर्थ संभव नहीं है आप गौण अर्थ लेना चाहते हैं गौण अर्थ क्यों लेना चाहते हैं क्योंकि मुख्यार्थ संभव क्यूँकी ब्राह्मण क्षत्रिय किसी का भात होता ही नहीं है इसलिए मुख्यार्थ संभव नहीं है गौण अर्थ लेना पड़ेगा ऐसा कहा था ने तो पूर्व पक्षी कहता है की ठीक है यदि गौण अर्थ लेना है तो साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाय करना चाहिए तो असाधारण गुण क्या है कि आगे बताएगा कि असाधारण गुण तो भोज्य तुर्य ब्राह्मण क्षति कैसे हो किसके होंगे किसी जीव के ही भोग्य बनेंगे तो जीव अर्थ ही लो परमात्मा अर्थ मत लो ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है तो यहाँ पर वो प्रसंगानुसार एक यहाँ एक, हाँ, एक मीमांसा के प्रसंग को उपस्थित करता है देखिए अग्निर्माण का समझ जाओगे यहाँ पर गौण अर्थ लिया गया है अग्नि शब्द का गौण अर्थ क्या है यहाँ पर पिंगलक तो है ना तो यहाँ पर गौण अर्थ यहाँ पर मुख्य अर्थ तो संभव नहीं है क्योंकि माण वक अग्नि नहीं हो सकता है ना तो यहाँ भी असाधारण गुण से ही निर्वाह किया गया है साधारण गुण को छोड़ा गया है अत्यवर्थ का इस कारण ही किस कारण ही की गौण अर्थ होने पर साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाह होने के कारण साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही सेवाह होने के कारण होतु चमसा प्राब्रह्मणा वक्तव्याम ऋतु साधारण कारण साधारणा कारण विहेष आकार उदगात्री गण मात्र लक्षणा पूर्व तंत्रे वर्णिता अब देखिए यहाँ पर आप अग्निमाण का है तो यहाँ ये तो हो गया प्रेतु होतुमसा ऋग्वेद पाठी को क्या कहते हैं होता कर्मकांड के समय यज्ञ आदि के समय जो ऋग्वेद बे, पढ़ता है उसे क्या कहते हैं होता उसका इस से ष्ठी यज्ञ वचन में क्या बनेगा होतु और प्रोदगात्री नाम लिखा है ना प्रोदगात्री तो जो उदगाता कहते हैं सामवेद पाठी को पीति अध्वर्यु है आगे अध्वर्यु कहते हैं यजुर्वेद पाठी को तो अब देखना यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है लिखना हो तो लिख लो ये अर्थ हो जाएगा भक्षण के लिए होता का चम्मच चमसद सद, स्थान में जाए एक एक स्थान का नाम है सदह लेखिए भक्षण के लिए होता का चमस सदह विसर्ग सदह स्थान को प्राप्त हो ऐसा शब्दार्थ है इसको सदा स्थान को जाए भक्षण के लिए होता का चम्मच सदा स्थान को प्राप्त हो आगे लिखिए भक्षण के लिए ब्रह्मा का चम्मच सदा स्थान को प्राप्त हो हो गया और भक्षण के लिए उद्गाताओं का चम्मच सदा स्थान को प्राप्त हो लिख लिया और जो लिखा है उसको इससे मिलाइए इससे मिलाइए प्रेतु होतु चमसाह <सफते दिए>। प्रसंगानुसार यहाँ भक्षण अर्थ है प्रसंगानुसार भक्षण अर्थ है जो लिख चुके हैं तो पंक्ति से मिलाना भक्षण के लिए होतु का अर्थ है कि होता का और चमसा मतलब चम्मच और अध्यय किसका करेंगे सदा स्थान का सदा एक स्थान विशेष है और प्रतु का अर्थ है गच्छतु जाए या प्राप्त हो होतु भाई आप प्रसंगानुसार क्या अध्ययन करेंगे भक्षण के लिए, लिए। होतु मतलब होता का चम्मच है और किस, किसका अध्ययन किया सदा स्थान में भक्षण के लिए होता का चम्मच सदा स्थान को प्राप्त हो प्राप्त हो या जाए मतलब ऐसा है कि कर्म करने के अनंतर ये होता आदि सदा स्थान में बैठ करके सोमरस का भक्षण करते हैं किसका भक्षण करते हैं सदा स्थान में बैठ करके भक्षण करते हैं तो वहाँ पात्रों को भेजना है चमस चमस जिस पात्र में रख करके सोम भक्षण करना है उस पात्र का नाम यहाँ पे चमस विशेष है इसमें रख करके सोम भक्षण किया जाएगा सब ये तो है है। है। हाँ अब देखिए अब ध्यान देना अब देखना ये पूरा ब्रह्मणा है ना यहाँ ब्रह्मणा यहाँ भी उसी प्रकार से भक्षण के लिए ब्रह्मा का चमस सदा स्थान को प्राप्त हो प्रतू को जोड़ देना हर जगह उद्गात्री नाम प्राप्त में है और कुछ नहीं है उद्गात्री नाम करते हैं कि यहां पर के लिए उद्गाताओं का चमस किस को प्राप्त हो सदा स्थान को प्रायजमानस यहाँ भी वही जोड़ लेना भक्षण के लिए यजमान का चमस सदा स्थान को प्राप्त हो सदा स्थान में जाए ऐसा अध बोलेगा इति अद्वर्यु प्रस प्रकार अध्वर्यु के द्वारा कहे गए वाक्य में प्रसयकार कहते हैं जिस वाक्य के द्वारा प्रेरणा दी जाए उस वाक्य को क्या कहते हैं प्रैसे इस प्रकार अध के द्वारा कहे गए वाक्य में यहाँ ध्यान देना होतु ष्ठी एक वचनांत है ब्रह्मणा षी एक वचनांत है यजमानस भी एक वचनांत है और उदगात्री नाम क्या बहुवचनांत है तो उदगात्री शब्द के बहुवचन के अनुरोध से उदगात्री नाम ष्ठी बहुचन है ना उद्गात्री शब्द के बहुवचन के अनुरोध से बहुवचन के अनुरोध से उद्गात्री शब्द की बहुत अर्थ में विद्यमानता होने पर उद्गात्री शब्द की बहुत अर्थों में विद्यमानता होने पर क्यों बहुवचन लगा है ना <yakeigiousidades> <है? yake downloading> uh. तो बहुवचन के अनुरोध से उद्गात्री शब्द की बहुवचन बहुतों में विद्यमानता वक्तव्य होने पर बहुतों में विद्यमानता वक्तव्य होने पर मतलब कहने योग्य होने पर वक्तव्य क्या है बोलो हाँ अच्छा ये एक हाँ ठीक है बहुतों में विद्यमानता वक्तव्य होने पर किसकी विद्यमानता बहुतों में उद्गात्री शब्द की बहुतों में विद्यमानता क्यों बहुत बचन के बहुत वचन के विद्यमानता होने पर मतलब उद्गात्री शब्द बहुत अर्थों का बोधक है बहुत अर्थों का वक्तव्य होने पर सोडस ऋत्विक साधारणा कारण सामान्य रूप से उदगाता शब्द सोडस ऋत्विक का वाचक है वहां पर सोलह ऋत्विक का जो कर्मानुष्ठान करने वाले को क्या कहते हैं ऋतविक तो सोलह ऋत्विक रूप साधारण आकार को छोड़कर साधारण आकार क्या उसका सोडस ऋत्विकोडस रूप साधारण आकार को छोड़कर विशेष आकार से उद्गात्री गण मात्र में लक्षणा है उद्गाता के समूह मात्र में लक्षणा है केवल उद्गाता का समूह लिया जाएगा और सभी ऋत्विक नहीं लिए जाएंगे तो यहाँ पर बताइए लक्षणा किस शब्द की है उदगात्री शब्द की किसकी लक्षणा है उद्गाती शब्द की लक्षणा है किसमें उद्गाता के समूह मात्र में लक्षणा है तो जब लक्षणा है तो यह शब्द मुख्य की गौण हुआ गौण शब्द गौं. हो गया और यहाँ पर गौण शब्द होने पर आपने यहाँ पर साधारण गुण को छोड़ा गया साधारण गुण क्या है सोडर सृष्ट्रिक तो साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से निर्वाह किया गया असाधारण गुण क्या है आपका वही उदगात्रिक्त क्या है आपका तो ये उद देखने उदगात्री गणमात्र में लक्षणा पूर्वी में वर्णित है कहा वर्णित है पूर्वतंत्र पूर्मी मांसा में वर्णित है अभी जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना गौणत्व अपनी शब्द से साधारण गुण असाधारण गुण ने कहा था ना कि गौणत्व को भी शब्द के साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही गौणत्व ऐसा लगाना गौणत्व का भी शब्द के साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से ही निर्वाह करना चाहिए एक उसमें लौकिक दृष्टान्त दे दिया था निर्माण का और दूसरा वैदिक दृष्टान दे दिया उसने दो दिए दिया लौकिक एक वैदिक तदव से उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म छत, छत्र ओदन शब्द मुख्यार्थ है तो असंभव है अभी ब्राह्मण और क्षत्रिय को ओदन शब्द का मुख्य अर्थ होना असंभव होने पर भी ब्राह्मण और क्षत्रि को ओदन शब्द का मुख्य अर्थ होना संभव न होने पर भी लग जाएगा ये मुख्यार्थ है ये ब्राह्मण और क्षत्रिय औदन शब्द के मुख्यार्थ संभव न होने पर भी मुख्यार्थ होगा ये नहीं होंगे तो यहाँ पर गौण अर्थ लेना है तो गौण अर्थ में भी कहते हैं साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से निर्वाह करो तो असाधारण गुण देखेंगे भोज्यत्व तो भोग्यत रूप अंतरंग आकार से अंतरंग आकार का मतलब हुआ असाधारण गुण भोज्यत्व तो भोग्य तरूप अंतरंग आकार का ही लक्षणा से भी ग्रहण करना उचित है लक्षणा से भी असाधारण गुण को लिया जाएगा असाधारण गुण का मतलब अंतरंग आकार अंतरंग आकार क्या है भोज्य तो भोग्य तो आप ये ध्यान देना की ओदन शब्द का एक अर्थ किया जाए विनाश के और दूसरा अर्थ किया जाए भोज या भोग्य भोज या तो, तो ओदन शब्द की जो मुख्य अर्थ की समानता किसके साथ हो रही है हो रही है ना तो यही है मतलब तो ये कहते हैं की असाधारण गुण से ही निर्वाह करना चाहिए असाधारण गुण तो इसमें आ जाएगा भोज्यत्व अर्थ होता है खाद्यत्व तो भोग्यत्वर्थ होता है अनभा है ना तो भोज्यत रूप भोज्यूपा अंतरंग आकार से ही असाधारण आकार से ही लक्षणा से अच्छा नहीं अंतरंग आकार को ही भोज्यत्व भोग्य रूप अंतरंग आकार को ही लक्षणा से ग्रहण करना उचित है न तो अत्यंत बहिरंग से की अत्यंत बहिरंग अत्यंत बहिरंग विनाशत्व आकार को ग्रहण करना उचित नहीं है अत्यंत ऐसा समझना कि अत्यंत को ग्रहण करना उचित नहीं है जिससे कि यदि विनाश अत्यंत बहिंग लेंगे तो फिर किसका ग्रहण हो जाएगा इस मंत्र में परमात्मा का जिससे संपूर्ण चराचर कर श्रंगार करता परमात्मा की इस वाक्य में प्रती हो लग जाएगा यदि अत्यंत तो आकार लेंगे तो बिना विनाश्यर्थ तो हो जाएगा तो क्या होगा निखिल चराचर का संगता परमात्मा की में प्रती होगी ये पूर्व पक्षी कौन है ये जो पूर्व पक्षी जो यहाँ पर एक है जो कि ऐसा कहना चाहता है कि इस मंत्र के द्वारा जीवात्मा ये प्रतिपाद्य है परमात्मा प्रतिपाद्य नहीं है ऐसा समझेंगे बात होता है न की कभी कभी सिद्धांति अपनी बात की पुष्टि के लिए एक पूर्व पक्ष खड़ा करता है एक पूर्व पक्ष बना लेता है ये समझो तत्परिहारा उस पूर्व पक्ष का परिहार करते हैं असाधारण तो है। तो है? गुण, कर, गुण, गुण क्या था भोज्यत्व्य और विनाशत तो साधारण था की विनाश ओदन का भी तो विनाश ही होता है खाने पर विनाश तो साधारण आकार के लिए यद्यपि तो साधारण आकार है फिर भी साधारण आकार है अर्थात साधारण गुण है और फिर भी मृत्युम इस वाक्य के अनुरोध से यश इस यह वाक्य है इसका शेष क्या है यहाँ पर से ना इस वाक्य शेष के, के अनुरोध से साधारण अर्थ को भी साधारण अर्थ भी गौणी वृत्ति के द्वारा या अच्छा गौणी वृत्ति के द्वारा साधारण अर्थ भी लक्षणा से ग्रहण करना उचित है क्या अर्थ हो जाएगा साधारणों की है ना मतलब साधारण आकार भी गौरी वृत्ति के द्वारा लक्षणा से ग्रहण करना उचित तो वाक्य श्रेष्ठ के अनुरोध हाँ साधारण हाँ विनाश तत्व है ना आकार साधारण आकार क्या विनाशत मतलब तत्व की विनाशत को भी गौणी नित्य रूप से चरण के कारण नहीं ये बता रहे अभी देखिए विनाश तो साधारण आकार है पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि साधारण आकार को छोड़कर साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से निर्वाह करो असाधारण गुण सा तो वो तो सिद्धांति का ऐसा है कि मृत्यु जैसे वाक्य शेष दिया है तो वाक्य शेष पर आप विचार करो मृत्यु जो है जो मृत्यु है वो किसी का भोज्य होता है किसी का भोग्य होता है क्या नहीं होता है अच्छा तो जब जो वाक्य से मतलब वाक्य शेष है तो मिला करके दोनों को देखना पड़ेगा जो यशभ्रम चा, चाहे छत्र भगवत ओदना को वा, वाक्य श्रेष्ठ से मिला करके देखना पड़ेगा जब आप मिला करके देखेंगे तो ओदन में जैसे भोज्यत्व भोग्यत्व आता है वैसे मृत्यु में भोजत्व भोग्यत्व तो नहीं आ सकता है नहीं। नहीं। नहीं। अच्छा तो लेकिन विनाश्यत्व तो, तो आ सकता है क्योंकि भगवान के द्वारा मृत्यु भी विनाश्य है विनाश है ना ओदन भी विनाश है कहते हैं इस वाक्य शेष के अनुरोध से विनाश रूप साधारण आकार होने पर भी विनाशत रूप आकार आकार होने पर होने पर होने पर, होने पर भी आकार होने पर भी कितना लगा साधारणी वृत्ति से वृत्ति ब्रह्म छत्र की नहीं गौणी वृत्ति से ओदन की विनाश में लक्षणा करना उचित है ऐसा करेंगे वाक्य शेष के अनुरोध से विनाश तो आकार को साधारण होने पर भी गौणी वृत्ति से ओदन शब्द की विनाश में लक्षणा करना उचित है नन से फिर पूर्व पक्षी कहता है कि उपसेचन शब्द की अपेक्षा ओदन शब्द की मुख्यता होने के कारण उपसेचन तो क्या है कि वो सहकारी होता है ना ओदन मुख्य होता है इसलिए कहते हैं औदन उपसे शब्द की अपेक्षा ओदन शब्द की मुख्यता होने के कारण ओदन शब्द के स्वारस्य के अनुरोध से मतलब ओदन शब्द की अनुकूलता से शब्द के अपने अर्थ की अनुकूलता से जो मुख्य है उसका अपना अर्थ लेना चाहिए और जो आपका अमुख्य है ना उपसेचन शब्द की अपेक्षा ओदन शब्द मुख्य है तो जब ये मुख्य है तो इसके अनुसार अर्थ करो और जो अमुख्य है उसके अनुसार अर्थ क्यों करते हैं ये बात आएगी उपसेचन शब्द की अपेक्षा ओदन शब्द की मुख्यता हो, होने के कारण ओदन शब्द के अर्थ के अनुसार ओदन शब्द के अर्थ के अनुसार असाधारण आकार रूप भोग्यत्व लक्षण होने पर असाधारण आकार रूप भोग्यत्व लक्षण होने पर तो. जघन्यम जघन्य का अर्थ क्या होता है तुच्छ जब <laughs> मुख्य हो गया उपसेषण शब्द तो जघन्य पद कौन हो गया उपसेषण कि जघन उपसेषण पद अबाधक के अभिप्राय से किसी प्रकार लिया जाना चाहिए मतलब जघन उपसेषन पद अर्थ क्या हो जाएगा अबाधक क्या अर्थ हो जाएगा अबाधक तो कहने का मतलब ये है कि ओदन शब्द का अर्थ हो जाए भोग और उसका क्या अर्थ हो जाएगा मृत्यु शब्द का अबाधक अभाध। तो ऐसा अर्थ हो जाएगा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके भोग्य हैं ब्राह्मण क्षत्रि जिसके मतलब अनुभाव्य हैं तथा मृत्यु जिसका बाधक नहीं, नहीं है मृत्यु जिसका बाधक ऐसा हाँ। अर्थ हो जाएगा कि ओदन शब्द के अपने अर्थ के अनुसार आसारण आकार रूप भोग्यत्व लक्षणा से ज्ञात होने पर तो ओदन शब्द से क्या ज्ञात होगा भोग्य पदार्थ और जगन उपसेचन पद का क्या हो जाएगा अबाधक, अबाधक। जगन उपसेचन पद अबाधक के अभिप्राय से किसी प्रकार लेना चाहिए तो ऐसा होने से क्या होगा अकश्य अतः और इस कारण ब्रह्म क्षत्र भोक्ता या कि ध्यान देना कि ब्रह्म ये ब्राह्मण क्षत्रिय क्या हो जाएंगे उसके भोग्य तो ब्राह्मण क्षत्रिय जिसके भोग्य हो जाएंगे वो क्या बनेगा ब्राह्मण क्षत्रि का हाँ इसलिए ब्रह्म या छत्र क्या था यश भगवत ओदन ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्री का जो भोक्ता होता है पता ही समझ में ओदन कर दिया भोग इसलिए ब्राह्मणों और अतः ब्रह्म छत्रा भोक्ता इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो भोक्ता है और मृत्यु जिसकी बाधा नहीं है मृत्यु जिसका बाधक क्योंकि इसका उपसेचन कर तो क्या कर दिया अबाधक वह इस मंत्र में प्रतिपाद्य है वह इस मंत्र में प्रतिपाद्य तो अब ध्यान देना कि ब्राह्मण छत्री का भोक्ता भोक्ता मतलब अनुभवता अनुभव करने वाला जानने वाला तो अनुभवता कौन हो जाएगा जीव क्या भोक्तृत्व तो जीवस से और भोक्तृत्व तो किसका है जीव का ही है और जीवात्मा का तू मार पाती है क्या नहीं तो उसकी आबादक तो खट दिव। दिव। गया और भोक्तृत्व जीव का ही है इसलिए सा मंत्र में प्रतिपादित हो या जीव का ही इस मंत्र में प्रतिपादन हो इति क्या हो का फिर उच्चते इसका समाधान कहा जाता है क्या उपच रूपित कि उपसेचन कही गई रूप से, से, से कौन कहा गया मृत्यु उपसे कहा मृत्यु का और ओदनत्व रूप से ओदन कहा गया कौन ब्रह्म और छत्र उपस्नेत्वन कहा गया मृत्यु और ओदनत्वेन क्या कहा गया ब्रह्म और छत्र तो लगाइए उपने उपसेवेन कहे गए मृत्यु का तथा ओदनत्वेन कहे गए ब्राह्मण और छत्र ब्राह्मण और छत्र शब्द से लिया हाँ बता रहा हूँ मतलब उपसेचन रूप से कहे गए मृत्यु का ओदनत्व रूप से कहे गए ओदनत्वेन कहे गए ब्राह्मण और क्षत्री शब्द से ब्राह्मण और क्षत्री शब्द से दधी अन्य के दधी और अन्य के समान दधी और अन्य हिसाब समझेंगे यहाँ पर ये उपसेशन क्या होता है आपका दधी और ओदन क्या होता है अन्य ओदन क्या होता है और उपसेशन क्या होता है दधी तो दधी और अन्य के समान प्रतीत संबंध से दधी और अन्य के समान ज्ञात हाँ ठीक है ठीक है संबंध का सर्व सर्वपूर्णतयाद का प्रसंग होता है अब सुनो यहाँ पर आप आप ऐसा समझेंगे कि दधी और अन्य का जैसा संबंध है ना दधी और अन्य का संबंध मालूम है ना मतलब भात और दधी का उप संबंध है तो यदि उपसेषण एक मिनट यदि मृत्यु से क्या मृत्यु कर्थ क्या करें अबाधक मृत्यु का क्या अर्थ करें अबाधक और इसका ओदन करें भोग्य ओदन करें भोग्य और उपसेषण करें अबाधक तो दधी और अन्न के समान जो मृत्यु और ब्रह्म का दधी और अन्न के समान जो मृत्यु और ओदन का संबंध प्रतीत हो रहा है तो वो संबंध प्रतीत हो पाएगा कब देखो स्वाभाविक रूप से ओदन किसके स्थान पर है अन्न के स्थान में <सवगागागा> और मृत्यु किसके स्थान पर उपसेचन के स्थान में तो जैसे मतलब दही के स्थान में <सवगागागा> तो जैसे दधी और ओदन का सम्बन्ध जैसे उपसेचन दधी उपसेचन दधि और ओदन का संबंध प्रतीत हो रहा है तो वैसा संबंध तब प्रतीत होगा जब मृत्यु कर्त तो अबाधक कर दिया जाए और ओदन भोग कर दिया जाए तो भोग और अबाधक का वैसा संबंध प्रतीत होता है दधी और ओदन के समान नहीं। भाई उपसेचन दधि लिया जाए नहीं। तो जैसे दधि और ओदन का संबंध प्रतीत हो रहा है वैसे अब जब मृत्यु कर तो करने पर ओदन कर भोग करने पर इन दोनों का अर्थ वैसा उन दोनों को वैसा संबंध प्रतीत हो रहा है नहीं। यही कहना चाहते हैं, लगाइए दोबारा ऐसा लगाओ दोबारा की ओदनत्व तेन अर्थ है कि ओदनते वर्णित या बोबरी चाय कर लेना कि यहाँ पर ओदनत्वेन वर्णन करने वाले या ओदन रूप से वर्णन करने वाले कौन ब्राह्मण और छत शब्द से कहे गए वर्णित ब्राह्मण और छत शब्द से कहे गए दधी और अन्य के समान प्रतीत होने वाले संबंध का पूर्णतावाद का प्रसंग होता है पूर्णतावाद का प्रसंग होता है दोबारा लगाना यहाँ पर मृत्यु मत ष्ठी है ना एक थोड़ा पाठ भी ना सब लो, लो। ना आज चलो ही ही करते क्योंकि भोग्यम भोग्यम कि क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय भोग्य हैं ओदन का भोग किया गया है ना और यस्त चाह मृत्यु अबाधिका और मृत्यु जिसकी बाधक नहीं है जीव के लिए है ना ऐसा इतना ऐसा कथन होने पर मृत्यु और ब्राह्मण मृत्यु तथा और ब्राह्मण क्षत्रि का संबंध प्रतीत नहीं होता है ना पहले है ना नो सर्वाद है तथा मृत्यु जिसकी आबादक है ऐसा कहने पर मृत्यु तथा ब्राह्मण और क्षत्रि का संबंध प्रतीत नहीं, नहीं होता है ऐसा कहने पर प्रतीत होता है अतः इसलिए ओदन शब्द की ओर शब्द का इसलिए उपसेचन शब्द का ओदन शब्द की अपेक्षा जगन्नत तो होने पर भी जगन्नत करते तुच्छत तो। उपसेचन शब्द ओदन शब्द की अपेक्षा तुच्छ होने पर भी अबाधकत रूप साधारण गुण को छोड़कर अबाधगत रूप साधारण गुण को अबाधकत्व रूप साधारण गुण को छोड़ना पड़ेगा यदि नहीं छोड़ेंगे तो संबंध प्रतीत नहीं होगा है ना तो संबंध प्रतीत होना चाहिए तो अबाधगत रूप साधारण गुण को छोड़कर अब साधारण गुण छोड़ेंगे क्या लेंगे असाधारण गुण लेंगे तो स्वयं सती अन्यूप असाधारण आकार कि जो होता है वो स्वयं मतलब खाद्य होते हुए और दूसरे के अदन का हेतु दूसरे के वक्षण का हेतु है तो स्वयं अद्यमान अन्यदन हेतु रूप असाधारण गुण को ही ग्रहण करना चाहिए जो पूर्व पक्षी कहा था ना इस साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुण से निर्वाह करना चाहिए तो कहते हैं साधारण गुण को छोड़ देंगे अब गुण से निर्वाह करेंगे ये असाधारण गुण किसका हो गया ये इसका उपसेचन का ऐसा बाद, बाद में क्या सुना गया उपसेचन एक वाक्य के अंतर्गत चरम श्रुत बाद में सुने गए उपसेचन पद के अनुसार ओदन शब्द से भी विनाशत्व की ही रक्षा करनी चाहिए ओदन शब्द से भी ही लक्षणी है ओदन से किसके के अनुसार हाँ। को ध्यान देंगे, तो वहाँ करना ही पड़ेगा और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जो वर्तित होगा फिर उसका परस्पर में दधी और अन्य की तरह संबंध नहीं होगा स्वबुद्धि उपस्थापनी की अपनी, अपनी बुद्धि से बोध या अपनी बुद्धि से घे कौन विशेष आकार रूप गुण के ग्रहण से भी अपनी बुद्धि से बोध विशेष आकार रूप गुण कौन हुआ यहाँ पर स्वयं सति अन्यदन हेतुत्व अपनी बुद्धि से विशेष आकार रूप गुण मतलब असाधारण आकार रूप गुण ग्रहण करने से भी एक वाक्यतापन्न एक एक वाक्यतापन्न का अर्थ है कि एक वाक्य में आए पदांतर से उपस्थापित एक वाक्य में आया पदांतर क्या उपसेचन और उपस्थापित कर बोधित एक वाक्य में आए पदांतर से बोधित गुण के ग्रहण से ही तो कौन सा गुण एक वाक्यता में आए पदांतर से उपस्थापित गुण को ग्रहण करने पर ही बुद्धि का लाघव होने से एक वाक्यता सामर्थ्य अनुरोधन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं तो एक वाक्यता कही जाती है तो एक वाक्यता के सामर्थ्य के अनुसार अनुसार युक्ति युक्त होने से युक्ति युक्त ये सब हेतु दिए गए हैं उसमें कि बिना में, में निर्णय किया गया है इति अलम पल्लना कि ऐसा विस्तार से रहने दो ऐसा कहते हैं हाँ वल्ली हाँ अब देखो तो... थोड़ा मृत्यु का उपचेक्षण रूप ऐसी वर्णित मृत्यु का वर्णित ब्राह्मण और छठी शब्द से कहे गए दधी और समान ज्ञात सम्बन्ध का दधी और अन्य के समान ज्ञात संबंध का अब दधी और अन्य के समान ज्ञात संबंध किसका मृत्यु का तथा ब्राह्मण और छठी शब्द से कहे गए अच्छा ठीक है मृत्यु के संबंध का, का प्रसंग होता है लगा लगा, लगा लो लो देखता हूँ एक बार सब देख जाओ आप पास एक सम्बन्ध से मृत्यु तो का ये उपन रूपित मृत्यु का रोपित ब्रह्म क्षेत्रीय सब्जी का जो सम्बन्ध है ऐसा देखो रूपी तुम उपयूपित इसी से बता रहा हूँ बता रहा हूँ उपशेषण उपशेषण रूप ऐसी वर्णित मृत्यु का तथा ओदन रूप ऐसी वर्णित ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्रिय ऊपर मृत्यु हो सस्त हो गई हो तो फिर ऐसा हो ना। सब होना चाहिए तो फिर ऐसा लगा उसको बंद रखना ऐसा लगाना उत्ते समान प्रतीत सम्बन्ध का पूर्णतावाद का प्रसंग होता है प्रतीत संबंध के पूर्णतावाद का प्रसंग होता है तो किसका संबंध मृत्यु का ब्राह्मण क्षत्रि ब्राह्मण क्षत्रिय सब ऐसी कौन कहा गया है ब्राह्मण क्षत्रि तो ब्रह्म क्षत्रण कर लेना ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा लगाएंगे कि उत्तेचन रूप से वर्णित मृत्यु का ओदन रूप से वर्णित ओदन रूप ऐसी ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण के का क्या हुआ ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण क्षेत्र के साथ ब्राह्मण के क्षेत्रीय और ओदन के समान जदी ज्ञात सम्बन्ध के समान कुमका दधी और अन्य के समान दधी अन्य के संबंध के समान हाँ इस सम्बन्ध संबंध के समान संबंध का होगा, लेकिन संबंध तो रही संबंध लक्षण ऐसी यहाँ ले लो, लगाइए दोबारा उपसेचन रूप से वर्णित मृत्यु का रूप से वर्णित ब्राह्मण क्षत्रि के साथ दधी और अन्य के समान दधी और अन्न के सम्बन्ध के, के समान प्रतीक सम्बन्ध का दधी और अन्य के सम्बन्ध के समान प्रतीत सम्बन्ध के पूर्णतावाद का प्रसंग होता है दधी और अन्य के संबंध के समान प्रतीत संबंध, ज्ञात संबंध, किसका ज्ञात संबंध? मृत्यु का ब्राह्मण शक्ति के साथ मृत्यु का ब्राह्मण शक्ति मतलब पूर्णतावाद का प्रसंग होता है कब कब जब पूर्व पक्षी ने कहा था कि मृत्यु का तब कर दिया जाएन का क्या कर दिया जाए भोग देख लो पंखी की आगे चलते देख लो, देख लो। कोई असुविधा तो कल बता पर तो यही लगाना। नहीं, कैसा होता है? तो नहीं होता है? है। तो मतलब तो ये उपसेचन का यह जो उपेचन का यह आस अवाजकत्व तो है है तो तो, तो, तो आवाज जो है ना ना मृत्यु तो तो का है और शब्द का मृत्यु तो इसमें जुड़ गई उपेशन का का साधन क्या हुआ नहीं।, नहीं अभी जो कहा गया मध्यमान से अन्य सदन और अबादकत्व को उपाधन का साधन गुण कहते हैं क्यों कहते हैं अबादत का क्या मतलब होता है मतलब बाधक से भी बाधक से ऐसा समझना जैसे उपचेचन का असाधारण गुण है अन्य सदन हेतुत्व तो उसी प्रकार अबाधकत्व केवल उपचेचन का ही है या अन्य वस्तुओं का भी अबाधकत्व है क्या तो मतलब ये प्रसंगानुसार अबाधक अर्थ कर दिया मृत्यु जिसका उपतेचन है मतलब मृत्यु जिसका बाधक नहीं है क्योंकि तो ऊपर जीव वर्ष लेना है नहीं तो बाद में जोड़ेंगे ना ऊपर के, तो सुन के वाक्य में ओदन अर्थ क्या कर दिया भोग कर दिया है ना तो किसका भोग बन गया जीवात्मा का भोग वापस जीवात्मा अर्थ हो गया ऊपर के वाक्य का अब दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ होना चाहिए तो फिर नीचे जीव का कैसे वर्णन माना जाए यदि उस उस स्टेशन स्टेशन स्टेशन कार कार से ही कर उपेशन कार्कृत उपेश मृत्यु को खता है क्या नहीं, नहीं। खता है तो ऊपर के वाक्य के द्वारा जीवात्मा उत्पादित हो गयी ओदन सक अनुसार ओदन करना पर ऊपरी वाक्य ऐसी उत्पादन हो गया जीव का, जीव का? जीव का, गया जीव का। तो इस वाक्य ऐसी भी जीव का उत्पादन होना चाहिए तो यदि तो तो कि उपसेषण आबाद कर, कर, कर तो उपसेषण नहीं रखा जाए संस्कार द्रव नहीं रखा जाए तो वो मृत्यु उसका उपसेषण बनता है क्या जीवात्मा का जीवात्मा खाता है क्या तो इसलिए क्या किया मृत्यु का अबाधा क्यारिक कर दिया अबाधा कर दिया तो मृत्यु नहीं उपसेषण कर तो कर दिया उपसेषण करके यही है ना उपसेषण का मतलब प्रतिदर्श न लेकर के अबाधा कर दिया तो फिर देखना जीवात्मा का मृत्यु बाध करती है क्या तो जीवात्मा का प्रतिपादन हो गया तो जीवात्मा का प्रतिपादन दोनों वाक्यों के द्वारा हो गया तो क्या किया ध्यान देना पूर्व पश्चिम में यहाँ भी गौन कर दिया उसके चल रहा क्या अधिक दोण। दोण। कर दिया गौट कर दिया और जो गौन कर दिया है तो बुष्णी को क्या हो गया है की गुण कैसा हो गया वो क्योंकि ध्यान देना संसार में अबाधक बहुत सारी वस्तुएं हैं बहुत सारी वस्तुएं कैसी हैं? है हैं। है तो, तो बहुत का गुण होने तो साधन गुण है और स्वयं शिविर अन्न सरण है तो तुम तो तो ये उपसेषण के अतिरिक्त किसी का गुण नहीं है तो असाधारण गुण है और अबाधकत्व उपसेचन का गुण है और अन्न का भी गुण है अन्द तो का भी गुण तो है, ये ये तो पक्षी है। ने माना था ना वो बनता ही नहीं वसुदा वो बसुदाध तो तो तो किसने दिया था पक्षी। एक मिनट अबादकिया था आप सुन सुनो पहले हमारी बात को उस पैसे किसने किया पूर्व पक्षी ने बताई सिद्धांति ने तो नहीं किया था सिद्धांत मान रहे सुन जाओ सुन ले उसने अबादाकृत किया था त्रिपक्षी ने तो किया नहीं लगता अब पूर्व पक्षी ने ऐसा पहले कहा था जहाँ लक्षणा की जाती है वहाँ भी साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुरु से निर्वाह करना चाहिए किसने कहा पक्षी। क्या था साधारण गुण को छोड़कर असाधारण गुरु ऐसी निर्वाह करना चाहिए और सिद्धांति इस बात को लेकर कह रहा है ये बात यहाँ लगाइए ये बात यहाँ लगाइए तो ये बताइए तो उपचेषण का असाधारण गुण क्या होगा तो ये, ये तो नहीं। है ना असाधारण गुण असाधारण गुण ऐसी करना चाहिए और रही बात जो है अबाधकत्व की तो अबाधक सिद्धांति ने अर्थ नहीं किया है पूर्व पक्षी ने अर्थ किया है तो यदि अर्थ करना हालांकि वो अनुचित है मान लो किसी प्रकार अर्थ कर लिया है और कर भी ले अर्थ तो अबाधकत्व केवल अबाधकत्व जो है न ये केवल केवलोचन प्रोसेसन कि अतिरिक्त और भी बहुत सारे पदार्थ अबाधक है संसार में तो अबाधकत तो बहुत लोगों तो ये पूर्व पक्षी ने जो वर्थ किया है तो उसके अनुसार कैसा वो साधारण गुण को ले रहा है वो तो साधारण गुण को, को ले नहीं लेना चाहिए तो असाधारण को लेना चाहिए यही सुन लो हमारी बाल वो मतलब साधारण गुण को ना लेकर असाधारण गुण को लेना चाहिए अब रही बात वो कितना युक्ति युक्त है ये अलग अब विचार पर जा तरह साधारण में हाँ। तो ये अर्थ निकलता ये तो है जो सिद्धांत भी मानता है वो लेना नहीं चाहिए तो बोला ठीक है, है तो आवाज़ अगर तो कैसे होता है ये समझना है हाँ। जिसमें फूल पक्षी ने उस उपेशन का लक्षण से क्या किया तो जो आवाज़ अर्थ किया है तो उसमें क्या रहेगा आवाजकर्थ क्या ये विचार करके देखो यहाँ पर ऐसे कि जिसका अर्थ अबाधक किया गया है उसमें अबाधक तो रहेगा तो सामान्य गुण है, है, है उपसेषण का उपसेषण किसका अबाधक जीव का नहीं यहाँ जीव से जोड़ना रहे ना शब्द का अर्थ में बात हो रहे अभी तो लक्षण सब शब्द में बाद में जोड़ेंगे जीव और मृत्यु से चलो उपसेचन का उसने क्या किया था आवाज आवाज़ नहीं उसकी तरफ से नहीं देखता साधारण दो अर्थ हो गया नहीं, नहीं, दोनों। साधारण में आवाज अर्थ आता है अन्य का भी अर्थ हो जाता तुलों। है तुलों। बात ऐसी है ना जब असाधारण अर्थ लेते हैं तो आप किसका लेते हैं उपसेषन उपन ठीक है ठीक है ना और उस स्टेशन यहाँ पर क्या हो रही है मृत्यु ठीक है ना जो आप साधारण अर्थ लेते हैं वो किसका उपसेकन का hmm. और उपसेषण क्या हो रहेगा? ये, ये तो मेरी बात है hmm. तो आप hmm. तो जो साधारण अर्थ तो थी लेते तो समय थी, थी। देखो, साधारण अर्थ भी आप किसका ले रहे हैं का, है ना वो अर्थ क्या है अवार अब तो अब है न तो वो किसका होगा मृत्यु का।, का है ना, ठीक है न तो मृत्यु का आपने तो यहाँ पर ये जो पूर्व पक्षी ने चैट किया था मृत्यु जिसका उसके है पैसे मृत्यु जिसका अबाधा मृत्यु जिसका अबाधा कर्ज कर दिया था तो यदि आप दोनों की तुलना करना चाहेंगे और दोनों की तुलना करके देखे जो असाधारण आकार लिया है उसमें मध्यमानतुत्व ये किसका असाधारण आकार है है ना? उपसेषण क्या है यहाँ पर मृत्यु है हो गया? और साधारण गुण जो है क्या है आपका आबादी अबाध आबादी का तत्व किसका उपसेषण क्या है यहाँ पर मृत्यु अब कहना क्या मिल नहीं तो ये लाइन से तो लक, तक लग गया हाँ। अबाधकत्व की साधारण गुण लगा कर अबाधक साधारण गुण है तो इससे मतलब किसका उपस्थित का साधारण गुण साधारण तो, अबाधकत्व मतलब देखो अबाधकत्व तो अबाधक का मतलब तो जैसे मृत्यु उसका आवादक बने मृत्यु तो बाद में जोड़ेंगे शब्द का अर्थ लगती है बाद में आप जोड़ दो शब्द तो जो का अर्थ जो है ऊपर ऐसी किसका आवादक होता है ये समझना आवाधक किसका होता है बाधक होगा तो किसी चीज का बाधक होगा तो अबादक तो अबादक अबादक किसका होता जीव का जीव जीव ले रहा था की मृत्यु जीव का ऊपर के वास्तव में जीव बर्द किया था तो जीव का बाधक नहीं ऊपर से ला रहा है ना जीव का बाधक नहीं जी कहिए उनके जैसा वीर है किसने अर्थ किया सिद्धांत सिद्धांत यही है ना अब पूर्व पक्षी को निरस्त करना है तो पूर्व पक्षी ने स्वयं पहले कहा था कि साधारण आकार को छोड़ कर असाधारण आकार से निर्वाह करना चाहिए लक्षणा करने पर भी लक्षणा तो, तो पूर्व पक्षी ने की सिद्धांति ने लक्षणा भी नहीं किया उपसेषण की सिद्धांति ने उपसेषण पर भी रक्षणा नहीं की दक्षणा पूर्व पक्षी ने की पूर्व पक्षी ने कहा था लक्षणा होने पर भी साधारण आकार को छोड़कर आसारण आकार करना चाहिए तो सिद्धांत कहे ही कहेगा की आपने तो यहाँ पर साधारण आकार ले लिया क्या साधारण आकार हुआ आवाज अबाधगत साधारण आकार कैसे है की दुनिया में बहुत सारी वस्तु आवाज अबाधक है तो सब में क्या रहेगा आवाज तो अबाधगत हो गया साधारण आकार किसका उपसेचन का और अन्य सदन हेतु ये क्या है असाधारण आकार सेचन को छोड़कर और कहीं में नहीं रहेगा तो अब क्या है कि साधारण आकार को छोड़कर असाधारण से निर्वाह करना चाहिए या साधारण आकार को नहीं लेना चाहिए इतने से पूर्व पक्ष खत्म हो गया है आगे विचार करो इतना ही यहाँ पर पसंद है प्रसंग केवल इतना ही है और कुछ भी पसंद नहीं है नहीं। अब पर्वत वो नीमान है धूम होने से मानस के समान अब कोई बोले की मानस में छत है तो पर्वत पर भी छत हो मानस में ऐसा है भोजन बनता है तो वहां भी हो सब पगलों की बात नहीं है इतना ही यहाँ पे प्रसंग ही साधारण आकार असाधारण आकार को लेकर उसको निरस्त कर देना है जो बाद में बताया ने ने है इसका मन ठीक इसके कर दो करना इसके बाद